महाभारत द्रोण पर्व सप्त सततमो शतमोध्याम सेन और अलायुध का घोर युद्ध संजय तमागतम अभिप्रेक्ष भीमकर्माण हर्षमाहार चक्रु कर्व एवं ते संजय कहते राजन युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले अलायुध को आया हुआ देख सभी कौरव योद्धा बड़े प्रसन्न हुए तथा पुत्रास्ते दुर्योधन तथ्य उसी प्रकार आपके दुर्योधन आदि पुत्रों को भी बड़ा हर्ष हुआ मानो समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले नौकाहीन पुरुषों को जहाज मिल गया हो पुनर्जातमिवात्मान मनवा पुरुष अलायुधम राक्षसेंद्रम स्वागत वे पुरुष प्रवर कौरव अपना नया जन्म हुआ मानने लगे उन्होंने राक्षस राज अलायु का स्वागत पूर्वक सत्कार किया तस्से युद्धे वर्तमाने महाभय कर्ण राक्षसोर्न दारुण प्रतिदर्शने न द्रोणी न कृपो न शलो न च चाधव एक जोधा उस रात्रिकाल में जब और का अत्यंत भयंकर और दारुण अमानुषिक युद्ध चल रहा था उस समय न तो अस्वस्था न कृपाचार्य न द्रोणाचार्य न शल्य और न कृतवर्मा ही घटोत्क का सामना कर सके अकेला दानवीर कर्ण ही रणभूमि में उसके साथ जूझ रहा था उप्रक्ष राजन राजतस्तः योद्धा अन्यन्या राजाओं के साथ विस्मित होकर वह युद्ध देखने लगे उसी प्रकार आपके सैनिक भी इधर उधर से उसी युद्ध का दृश्य देख रहे थे चुक्र सूरणे ते द्रोण द्रोणी कृपादय तत्कर्म दृष्टा संभ्रांता हडिम्बस् द्रोणाजिरे सम्रांगण में हिडिम्बा कुमार घट उत्क का वह अलौकिक कर्म देख कर घबराए हुए द्रोणाचार्य अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अब हमारी यह सेना नहीं बचेगी सर्व विघ्न अभवं धाहा भूतमचेतन तब सैन्य महाराज निराश कर्ण जीवितें महाराज कर्ण के जीवन से निराश होकर आपकी सारी सेना उद्विघ्न हो उठी थी, थी। सर्व हाहाकार मचा था सबके होश उड़ गए थे दुर्योधन सुप्रेक्ष कर्ण मृतिम पर अलायुधम उस समय कर्ण को बड़े भारी संकट में पड़ा देख दुर्योधन ने राक्षस राज अलायु को बुलाकर इस प्रकार कहा ए सब कर्तन कर्ण है कुरते कर्म सुमह यौपाईक मृत वीरवर देखो वह सूर्य पुत्र कर्ण हिडम्बा कुमार के के संभव है वहां तक यह महान पराक्रम कर रहा है। हितान पार्थिवान पर भैम से निस्त्रेन्द पाटी बध भीमसेन के पुत्र ने नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा जिन भी नरेशों को घायल करके मार डाला है वे हाथी के गिराए हुए वृक्षों के समान यहाँ पड़े हो देखो सभाग समरे राज तबई सभा वीर तम विक्रम निबर हया वीर तुम्हारी अनुमति से ही सम्रांगण में संपूर्ण राजाओं के बीच इस घटोत्कच को मैंने तुम्हारा भाग नियत किया है अतः तुम पराक्रम करके इसे मार डालो पुरा वै कर्तन ए स पापो घटोत्क मायाबल समश्रित्य कर से अत्य हरिकर्ष कहीं ऐसा न हो कि यह पापी घटोत्क मायाबल का आश्रय ले वह कर्ण को पहले ही नष्ट कर दे देस महाबाह घटोत्क्रवत राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर उस भयंकर पराक्रमी महाबाहू राक्षस ने बहुत अच्छा कहकर घटोत्क पर धावा किया तत कर्णम समुसृज्य भयम सेनेर प्रभु प्रत्युपया तम अर्दयामास मगण प्रभो तब घटो ने भी कर्ण को छोड़कर अपने समीप आते हुए शत्रु को बाणों द्वारा पीड़ित करना आरंभ किया। मत दीप योर इव कान फिर तो क्रोध में भरे हुए उन दोनों राक्षस राजो में वन के भीतर हथनी के लिए लड़ने वाले दो मतवाले हाथियों के समान घोर युद्ध होने लगा। पे आदित्य बर चसा राक्षस से छूटने राक्ष पर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने भी सूर्य के समान तेजस्वी रथ के सारा द्वारा भीमसेन पर धावा किया सामयांतम अनादृत दृष्टवा ग्रस्त घटोत्कतम अलायुधेन समे गवां पति रथेनादी वपुषा भीम प्रहृतांबर किलौावलायुधरथम प्रती आते हुए कर्ण के उपेक्षा करके सम्रांगण में सिंह के चंगुल में फंसे हुए साण की भांति घटोत्कच को अलायुद्ध का ग्रास बनते देख योद्वाओं में श्रेष्ठ भीमसेन सूर्य के समान तेजस्वी रथ के द्वारा बाण समूहों की वर्षा करते हुए अलायुद्ध के रथ की ओर बढ़े बड़े, बड़े वेग से बढ़े तमाया तम अभिप्रेक्षु प्रभो घटोत्कृज्य भीमसेन सभो उस समय उन्हें आते देख अलायुध ने घटोत्कच को छोड़कर भीमसेन को ललकारा तम भीम सहसा भेद्य प्रभु सांत कर प्रभो सगणम राजन राक्षसों का विनाश करने वाले भीम ने सहसा निकट जाकर सैनिक गणों सहित राक्षस राज अरायुध को अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया तथैवायु राजधि पुनः कौनते युन शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश उसी प्रकार अलायुध भी कुंती कुमार भीमसेन पर शिला पर किए हुए की बारंबार वर्षा करने लगा तथा उन्ना प्रहरणा भीम आहुता नाम जय शिणाम आपके पुत्रों की विजय चाहने वाले भी समस्त भयंकर राक्षस सातों में नाना प्रकार के अस्त्र लेकर पर टूट पड़े तथा थानो महाबल बहुत से योद्धाओं की मार खाकर महाबली भीम सेन ने उस सब को पाव पांच पांच तीखे बाणो से घायल कर दिया ते व्यमाना भीमे नाक्षसा क्रूर बुद्ध तुमलान विने भीमसेन के लोगों की चोट खाकर वे क्रूर बुद्धि बुद्धिराक्षस भयंकर चित्कार करने और दसो दिशाओं में भागने लगे का मानन भी न दृष्टवा रक्षो महाबलम अभिदुद्रावे ज्ञान सरिश्चन अबा भीम के द्वारा उन राक्षसों को भयभीत होते देख महाबली राक्षस अलायुध ने बड़े भेग से भीम से इन पर धावा किया और उन्हें बाणों से ढक दिया तम भीम से न समरे तीक्ष्ण आग्रहण अलायुध स्तुतान स्थान भीमे निक्षेद काशित समरे पर काशिद्रहित तब बाणों से, से अलायुद्ध को छत कर दिया अलायुद ने भीमसेन के चलाए हुए कुछ बाणों को रणभूमि में काट दिया और कुछ बाणों को बड़ी शीघ्रता के साथ हाथ से पकड़ लिया सतम दृष्टवा भीमो भीम पर गदा चिक्षेप वेगेन वज्रपातोपम ददा भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने राक्षस राज अलायत को ऐसा पराक्रम करते देख उस समय उसके ऊपर वज्रपात के समान अपनी भयंकर गदा बड़े वेग से चलाई तामा पतंतिम वेगेन गदाम गदा जाम तत गदयाडयामा स सा गदा भीम्रजत ज्वाला से व्याप्त हुई उस गदा को वेग से आती दे अलायुध ने उस पर अपनी गदा से आघात किया फिर वह गदा भीम के पास ही लौट आई मोघान राक्षसोनि सरईम फिर कुंती भीम से नई राक्षस राज अलायुध पर बाणों की झड़ी लगा दी परंतु उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों द्वारा उनके वे सभी बाण व्यर्थ कर दिए तेरा सर्वेद राक्षस इंद्र निज्नो रथ कुंजरा उस रात में भयंकर रूपधारी संपूर्ण राक्षसों ने भी राक्षसराज अनायुद की आज्ञा से कितने ही रथों और हाथियों को नष्ट कर दिया पंचालाह शयाश् वह वाजिन् परम न शांति उन तक्षसैभिपीड़िताक्षसों से अत्यंत पीड़ित होकर पांचाल और शयवंशी क्षत्रिय तथा तो उनके घोड़े और बड़े बड़े हाथी भी शांति न पा सके तम तो दृष्टि महाघोरम वर्तमान महाव पांडव उस महाभयंकर वर्तमान महायुद्ध को देखकर कर कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा पांडुनंदन देखो महाबाऊ भीमसेन राक्षस राज अलायु के वश में पड़ गए हैं तुम शीघ्र उन्हीं के मार्ग पर चलो कोई दूसरा विचार मन में न लाओ धृष्ट दुम्न च युधामन्यु उत्तमोज सहित द्रौपदी जा कर्णम जान तो महारथा धृष्ट दुम्न साथ रहने वाले युधामन्यु और उत्तमोजा के पांचों पुत्र ये सभी महारथी एक साथ होकर कर्ण पर धावा करें इतरा शासनाव पांडव पांडपुत्र नकुल सहदेव और पराक्रमी सात की ये तुम्हारे आदेश से अन्य राक्षसों का वध करें तम पी महाबाहो चम द्रोण पुरस्कृतां वार्य स्वनर व्याघ्र हद्दी भयमागत महाबाहू तुम भी द्रोण जिसके अगुआ हैं इस कौरव सेना को आगे बढ़ने से रोको क्योंकि नरव्याघ्र पांडव सेना पर महान भय आ पहुँचा है एवं उक्तें तो कृष्णेनायोदिष्टा महारथा जगमु वह कर्तनम करणम राक्षसाश्चैवथान रण श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वे सभी महारथी उनके आदेश के अनुसार रणभूमि में वह कर्तन कर्ण तथा उन राक्षसों का सामना करने के लिए चले गए अतः पूर्णा सृष्टि सरहिरासे विशोपमय अनुशिक्षेदीम से विशो राक्षसेन्द्र प्रतापवान् तदनंतर प्रतापी राक्षसराज अलायुध ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़े गए विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा भीमसेन के धनुष को काट डाला महाबल जखान संख्य भीम से राक्षसाथी उस महाबली निशाचर ने युद्ध में भीम सेन के देखते देखते पहले बाणों द्वारा उनके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला सोब तिर रथोपस्थान धता हतारथे तस्मह गुरोराम विनदनो ससर घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथ की बैठक से नीचे उतर कर गरजते हुए भीमसेन ने उस राक्षस पर अपनी भारी एवं भयंकर गदा दे मारी ततस्ताम भीम घोषागदा गदया राक्षसौ घोरोना अननाध भयानक शब्द करने वाली उस विशाल गदा को आति देग भयंकर राक्षस अनायुद ने अपनी गदा से उस पर आघात किया और बड़े जोर से गर्जना की तदृष्टवा राक्षसंद्रस्ोरम कर्म भयावह भी प्रहिष्टात्मा गदा परामृत राक्षस के उस भयदायक घोर कर्म को देखकर कर भीमसेन का हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया और उन्होंने शीघ्र ही गदा हाथ में ले ली तय संभवत युद्धम तुम लंदर गदा निपात संग्राह पुव कंपयत फिर गदाओं के टकराने की आवाज से भूतल को अत्यंत कंपित करते हुए उन दोनों मनुष्य और राक्षसों में वहां भयंकर युद्ध होने लगा गदा विमुक्त तो भूय समासाध्य तरें तरम अन्योन्यं गदा से छूटते ही वे दोनों फिर एक दूसरे से गुथ गए और वज्रपात किसी आवाज करने वाले मुक्कों से एक दूसरे को मारने लगे रथ चक्रई जुगई रक्षय अधिष्ठानूपस्कर सन्नाय न अमर्श में भरकर वे दोनों रथ के पहियों जुओं धूरों बैठकों और अन्य उपकरणों से तथा जो भी वस्तु समीप मिल जाती उसी को लेकर एक दूसरे पर चोट करने लगे तो महानागो चक्रसाते पुनः पुनः वे मत्वाले गदराजों के समान अपने अंगों से रुधिर की धारा बहाते हुए एक दूसरे से भिडकर कर बारम्बार खींचातानी करने लगे तदप्त के साम सभी रक्षाबीम पर पांडुवों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब वह युद्ध देखा तब भीमसेन की रक्षा के लिए हिडम्बा कुमार घटोत्कच को भेजा इति श्री महाभारते द्रोण वध घटोत्क परवड़ी रात्रियुद्धि अला अलायुध युद्धे सप्त सप्तसप्तिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में अलायुध युद्ध विषय एक सौ सत्तरवाँ अध्याय सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ